शिवानंद स्मृति संग्रह दिव्य स्मृति स्वामी धीरे नंद साधु शीघ्र ही होगा ना महाराज होगा माने क्या है उनके नाम से आनंद होगा उनके प्रति निष्कपट प्रेम होगा खूब उनका नाम करो कथा कथाम ग्रंथ रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना उसमें बहुत सार उपदेश है सबके भीतर चैतन्य रूप से श्री श्री ठाकुर विराजमान है इस बात को महापुरुष महाराज बार बार कहते थे इसी भाव से वह सदा तन्मय रहते थे उन्हें देखने से प्रतीत होता था मानव वह सदा सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता में डूबे हुए हैं और यह संसार मानो उनके सामने छाया के समान भाषमान है स्वभावतः ही उनका चित्त समाधि प्रवण था अकेले रहने से ही उनका मन अंतर्मुख हो जाता था किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन भी इसी कारण उनका अग्रसर नहीं होता था कुछ पंक्तियाँ पढ़ते ही उनका चित्त उस भाव में तन्मय होकर आनंद सत्ता के अतल तल में डूब जाता था उस समय किसकी पुस्तक कौन पढ़े स्वयं भी उन्होंने इसे विशेष स्वीकार किया था जीवन भर उन्होंने ध्यान समाधि आदि के अभ्यास में अनेक वर्ष बिताए थे इस कारण अंतर्मुख भाव उनके स्वभाव में परिणित हो गया था अंतिम वेश में शरीर रोग जीर्ण होने पर भी हर रोज रात के तीन बजे ध्यान में बैठने के प्रसंग में एक दिन उन्होंने कहा था क्या करूं बताओ साठ वर्षों का अभ्यास है वह कैसे छूट सकता है उनकी यह समाधि प्रवणता अंतिम वेश में और भी बहुत बढ़ गई थी स्पष्ट प्रतीत होता था कि इस समय उनकी चित्त पंचम और षष्ठ ज्ञान भूमि के भीतर पारी पारी से विचरण करता है उनके निकट बैठते ही लोग अपने हृदय में अनिर्वचनी दिव्य शांति आनंद और उत्साह का अनुभव करते थे ईश्वर की इच्छा से ही उनका समाधि प्रिय चित्त क्रमशः भक्ति भक्त सेवा पूजा आदि के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव करने लगा था नहीं तो लोक कल्याण कैसे साजित होगा उच्च तत्वभूमि में आरूढ़ होने पर भी तथा उस अवस्था में सदा तल्लीन रहने की योग्यता और सामर्थ्य रहने पर भी महापुरुष महाराज को उस समय अपने परम प्रिय प्रभु रामकृष्ण का कथित विज्ञानी बनना पड़ा श्री रामकृष्ण ने कहा है नारद आदि ऋषि ब्रह्म ज्ञान अनंतर भक्ति लेकर रहे थे इसी का नाम विज्ञान है कथामृत ईश्वर है ऐसा ही बोध ज्ञान है उनके साथ वार्तालाप आनंद वात्सल्य भाव सक्ष भाव दास भाव मधुर भाव आदि का नाम विज्ञान है वही जीव जगत का रूप धारण किए हुए हैं ऐसा दर्शन ही विज्ञान है कथामृत ज्ञान लाभ के अनंतर भक्ति और भक्त के अवलंबन से महापुरुष जी अंतिम अवस्था में अनुपम मधुर लीला कर गए हैं वह मानो जगन माता के छोटे बच्चे के समान थे माँ के नाम से आनंद कीर्तन में आनंद माँ की मूर्ति के दर्शन में आनंद माँ की सेवा पूजा और बात में भी आनंद उन्हीं के आज्ञा से हम लोग सुबह अंशेश्वरी माता की पूजा करने के लिए गए दिन भर वह बहुत ही उत्सुक रहे थे संध्या से पहले उन्होंने सेवकों से बार बार पूछा पूजा करके हम लोग लौटे हैं या नहीं संध्या के बाद लौटकर हमने मां का प्रसादी सिंदूर माला फूल मिठाई आदि उन्हें दिया उन्होंने उन्हें सिर पर धरकर बहुत ही आनंद प्रकट किया अस्सी वर्ष से भी अधिक अवस्था होने पर भी शिशु की तरह वह मानव जगन के दर्शन और स्पर्श से पुलकित हो उठे उनकी वह अवस्था जिसने देखी है वही मुक्त हुआ है भाषा द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं है तत्वज्ञ पुरुष की इस प्रकार लीला देख कर ही संभवतः किसी रतिक विद्वान ने गाया था द्वैतम बंधाय नूनम प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यात्कल्पित द्वैतमद्वैताद्यपि सुंदरम द्वैत अर्थात तत्वज्ञान लाभ के पूर्व द्वैत ज्ञान बंधनकारक है सही, किंतु शुद्ध में के अनंतर भक्त का आश्रय करके परम सौभाग्य से ही प्रभु की प्रिय संतान विज्ञानी श्री श्री महापुरुष महाराज की इस दिव्य मनोहर लीला का दर्शन कर हम लोग धन्य हुए हैं और उपरोक्त श्लोक के यथार्थ अर्थ के संबंध में भी संदेह रहित हुए हैं किंतु उस भाव की गंभीरता की साक्षात उपलब्ध करने की शक्ति हम में कहाँ है क्योंकि हम लोग वैसे अधिकारी नहीं हैं और न वह अवस्था साधारण साधक समझ ही सकता है इसी कारण वशिष्ठ देव ने कहा था तादृशा एवं जानते कुछ सुनी हुई घटनाएं विभिन्न अवसरों पर साधुओं के मुख से सुनी हुई श्री श्री महापुरुष महाराज के संबंध में कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है इससे उनके दिव्य गुणावली का कुछ परिचय मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है गंगाराम महाराज बूढ़े गोपालदा स्वामी अद्वैतानंद ने एक दिन मेरे ऊपर छीड़ कर कहा जूता मारो जूता मारो महापुरुष महाराज ने सुनकर कहा क्या भगवान भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए भक्त रूप से आए हैं और तुम उस भक्त को जूता मारोगे गंगाराम महाराज नित्यानंद स्वामी के शिष्यों के मठ में मधु भेजा है मैं भंडारी हूँ खूब मधु पी रहा हूँ पाव भर आधा पाव दूसरे को भी देता हूँ सही श्री श्री महाराज स्वामी ब्रह्मानंद सब कुछ देख रहे थे एक दिन मुझसे उन्होंने कहा देख तारक दादा से जाकर पूछ आ कि चैत मास में मधु पीने से क्या होता है मैंने जाकर सरल भाव से महापुरुष महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा मधु बहुत गर्म चीज़ है उससे साधु के मन में कुभाव बढ़ता है ब्रह्मचारियों को इस समय अधिक मधु पीना अच्छा नहीं है श्री श्री महाराज ने इसी तरह मुझे शिक्षा दी उस समय मेरी उम्र अल्प थी और महापुरुष जी का मुख भी खुला था इस कारण श्री श्री महाराज ने जरा जानबूझकर ही मुझे उनके पास भेजा था गोपाल महाराज स्वामी सिद्धेश्वरानंद क्या हम लोग राजा महाराज को समझ सकते थे मद्रास में देखा उन्हीं के गुरुभाई महापुरुष महाराज उनके प्रति कितनी अधिक श्रद्धा रखते थे एक दिन उन्होंने कहा महाराज मठ में चलो गायों को बड़ा कष्ट हो रहा है वहां गौशाला बनानी होगी कहां होगी उसे तुम्हारे बिना दिखाए काम न चलेगा तुम एकदम ध्यान राज्य में डूबे रहोगे तो मठ मिशन का काम कैसे चलेगा महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा देखकर हम आश्चर्यचकित होते थे कानाई महाराज स्वामी अनंतानंद अल्मोड़े में तपस्या काल में हरि महाराज और महापुरुष महाराज की मैं सेवा करता था हरि महाराज जगत को मिथ्या कहते थे एक दिन उन्होंने कहा सब जगत है सब असत है महापुरुष जी ने कहा नहीं नहीं वैसी क्यों सब ही सत्य है दो पृथक दृष्टिकोण हैं सूर्य महाराज स्वामी निर्वाणानंद महापुरुष महाराज के कमरे के सामने छज्जा बालकोनी तैयार होगा मैंने यह कह दिया कि पंद्रह दिनों में हो जाएगा महापुरुष जी राजा महाराज के कमरे में चले गए पंद्रह दिनों में भी काम समाप्त नहीं हुआ इसे देखकर कर महापुरुष जी संतुष्ट होकर सेवकों की भर्सना करने लगे एक सेवक मुझे बुलाने आया मैंने कहा मैं अभी नहीं आऊँगा डांट रहे हैं उसे सहो ना सह सको तो चले जाओ शाम को पाँच बजे काम समाप्त हुआ तब मैं नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर महापुरुष जी को प्रणाम कर खड़ा हो गया और बोला महाराज आपने मुझे बुलाया है महापुरुष जी ने कहा हाँ तुम्हारे ऊपर मैं बहुत चिढ़ गया था और तुम्हें खूब थमकाऊँगा ऐसा सोच रहा था किंतु तुम्हें देख सब भूल गया हूँ अब धमकाने की इच्छा नहीं है मैंने कहा महाराज काम पंद्रहवें दिन ही समाप्त तो हो गया है परंतु संध्या हो गई है इतनी ही बात है स्वामी यतीश्वरन महारा महापुरुष महाराज कहते थे क्या मैं प्रेसिडेंट होने के योग्य हूँ मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ महाराज ही प्रेसिडेंट है मैं उनका दास हूँ महाराज के प्रति इन लोगों में कैसी अपूर्व श्रद्धा थी अपने शिष्यों की अपेक्षा भी महापुरुष जी हमारे ऊपर महाराज के शिष्य होने के कारण अधिक स्नेह रखते थे स्वामी अपहरणानंद अल्मोड़े के चिल्का पेटा हाउस में हरि महाराज और महापुरुष महाराज तपस्या कर रहे थे कानाई महाराज भी थे वह उनकी सेवा टहल करते थे हरि महाराज पाँच साल दिन तक पाँच सात दिन तक मौन रहते थे कानाई महाराज भोजन दे आते थे और वह पाकर चले जाते थे का महाराज ने महापुरुष जी से कहा महाराज मैंने क्या अपराध किया है समझ नहीं सका वह तो मेरे साथ बात ही नहीं करते मानो मुझसे चिढ़े हुए हैं महापुरुष जी ने उत्तर दिया उससे क्या हुआ साधु की मौज वह बात ना करे तुम भी साधु हो तुम भी बात ना बोलो वह तो मुझसे भी नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलता साधु की मर्जी उससे क्या हुआ एक समय हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे ऐसा भी समय गया जब महीने भर तक दोनों में कोई बातचीत ही नहीं हुई इससे होता क्या है एक प्रवीण सन्यासी द्वारा कथित श्री श्री महाराज के देह त्याग के बाद की बात है सभी लोग उस समय विषन्न थे एक दिन गवर्निंग बॉडी की बैठक थी पहले ही महापुरुष महाराज प्रेसिडेंट निर्वाचन हो चुके थे शरद महाराज मठ में आते ही सीधे अतिथि कक्ष विजिटर्स रूम में सभा में पहुंचे दो आसन बिछे हुए थे एक उनके लिए और दूसरा प्रेसिडेंट महापुरुष महाराज के लिए महापुरुष जी अभी आए नहीं थे विलम्ब हो रहा था भजन आदि हो गए शरत महाराज ने मुझे उनका नाम लेकर महापुरुष महाराज को बुला लाने के लिए भेजा वह कम अपने कमरे में भाव में विभोर बैठे थे मेरे जाकर कहते ही उन्हें चेत हुआ उन्होंने कहा अटिंग हाँ मैं तो प्रेसिडेंट नहीं हूँ महाराज ही प्रेसिडेंट है। महाराज का आसन लगाया है शंकर एक आसन इसे दो जाओ फलपत्ती देकर महाराज का आसन लगा दो मैं आता हूँ मैं लौट आया और तीसरा आसन लगा रहा था कि शरत महाराज ने पूछा वह क्या है मैंने महापुरुष महाराज की बात बताई सुनकर शरद महाराज चुप रह गए महाराज के आसन के पास महापुरुष महाराज उनके अनुगत सेवक की तरह आ बैठे गदाई महाराज मठ की बात है पानी बरस रहा था भक्तों के जूतों को एक भक्त और एक ब्रह्मचारी पैर की उंगलियों से पकड़ पकड़ कर एक कमरे के भीतर रख रहे थे बाबू महाराज ने यह देखा और ब्रह्मचारी से कहा अरे क्या करता है भक्त भागवत और भगवान एक है जूते हाथ से हटाने में लज्जा आती है इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से जूतों को उठा उठा कर कमरे में रख रक, रखा एक दूसरे दिन मठ में उत्सव था सब लोग प्रसाद पाने बैठे स्थान की कमी दिखी जूतों को हटाने से और भी आठ दस व्यक्ति बैठ सकते थे महापुरुष महाराज ने भक्तों के जूतों को दोनों हाथ से कांख में लेकर हटाकर रख दिया श्री महाराज ने एक दिन भक्त को दीक्षा देने की बात कही थी किंतु उससे पहले ही उनका शरीर छूट गया बाद में उसने स्वप्न में महाराज से दीक्षा पाई किंतु उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ तब वह महापुरुष जी के पास पहुंचा उन्होंने बहुत समझाया किंतु उस भक्त को विश्वास ना हुआ तब एक निर्दिष्ट दिन महापुरुष जी राजा महाराज के कमरे में जाकर ध्यान में बैठ गए दो घंटे के पश्चात उस भक्त को बुलाकर उन्होंने पूछा महाराज ने तुम्हें यही मंत्र दिया है न यही तुम्हारे इष्ट हैं भक्त सुनकर एकदम अवाक रह गया उसे मानना पड़ा तब महापुरुष ने उस भक्त से कहा तो अविश्वास क्यों है बाबा स्वामी हरानंद द्वारा कथित एक दिन मठ में मुझे बहुत बुखार और सिर दर्द था महापुरुष आकर मेरा सिर दबाने बैठ गए मैं संकोच से उठ बैठा महापुरज ने कहा क्यों इसमें दोष क्या है महापुरुष कहते हैं रोज दो चार मिनट के लिए भी सुषुप्ती नींद न होने से मनुष्य जी नहीं सकता केवल समाधिस्थ महापुरुष ही जी सकते हैं क्योंकि वे उस समय अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं उसी से उनकी सारी क्लांति दूर हो जाती है दूसरे लोगों के लिए कुछ समय तक सुसुप्ति आवश्यक है जहां से आए हो वहां लौट जाना ही पड़ेगा सर्किट कंप्लीट करना ही होगा